देखा आप लोगों ने दो दिन से दिनचर्या में चलते हुए समय व्यतीत किया है कल से आज कुछ अधिक आपने ठीक दिनचर्या का पालन किया या कल की अपेक्षा अधिक ढिलाई रही एक दो मिनट के लिए आप लोग खी होकर करके अपना अपना निरीक्षण करवे में आप को देख ने अपना अपना अवलोकन किया होगा। आपसे जानना कल की की अपेक्षा सुधार स्थिति कितने लोगों में रही? सारे आप आप तो हैं प्रसन्नता की बात है। आप लोगों ने आज कल की अपेक्षा मौम कितनों में तोड़ा मौन तोड़ने वाले मैं सब पे दृष्टि रखता हूँ ऐसे मैं देखता हूँ और इस विभाग को तो विशेष रूप से टोलियां बना कर के मौन का है तो ये आत्मरीक्षण की कक्षा है कितने लोगों में माताओं में से बहनों में से काफी सारे ठीक है और ध्यान रखेंगे आगे आने वाले दिन और हैं आपके आत्मरिक्षण करने वाला व्यक्ति अपने आप को देखता है और उनसे जो दोस्त होते हैं जो कर्म होते हैं क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से तीन से हम अधिक क्रियाएं करते हैं कर्म करते हैं शरीर से वाणी से और मन से इन तीन पर ही ज्यादा केंद्रित होकर के हमारा व्यवहार चलता रहता है स्थूल रूप से शरीर से हम बहुत सारे कर्म कर रहे होते हैं शरीर के कर्मों का विभाग महुषिमनु ने मुनि ने न्याय दर्शन में दिखाया है शरीर से कौन से अच्छे कर्म और कौन से बुरे कर्म होते रहते हैं शरीर से व्यक्ति हिंसा करता है हिंसा रूपी कर्म होता है देखो यहाँ बैठे हुए भी ठोक रहे यही तो मैं कल कह रहा था पता नहीं लगता हमें अपनी क्रियाओं का बेमोश होकर के चलते छोटी छोटी बातें होती पकड़ना होता है समूह में तो बहुत सावधानी रखनी होती है और मेरे जैसा टोक देता है अच्छा नहीं लगता टोकना वैसे लेकिन फिर भी शरीर से ऋषि ने लिखा है हिंसा करना हिंसा रूपी कर्म जो है वो दोषपूर्ण होता है शरीर से हम कैसे कैसे हिंसा ही करते हैं हिंसा कर देते हैं एक हिंसा सीधा का सीधा मारना काटना पीटना है और हम बिना मारे पीटे काटे भी शरीर से हिंसा कर सकते हैं कैसे हिंसा कर सकते हैं शरीर की ऐसी भाव भंगीमाए बनाते हैं दूसरे के लिए हमने बोला नहीं लेकिन दूर खड़े खड़े ऐसे इशारे कर दिए कि व्यक्ति जल भुन गया एक इशारा देखा ही इनका सांस की तरफ बस इतना ही करना होता है सास की तरफ ये उसने बोला नहीं है बोला नहीं लेकिन शरीर से एक इशारा कर दिया ये इशारा कितना खतरनाक है सांस बेचारी चुपचाप बैठी हो उसको स्टार्ट कर देते हैं रेडियो की तरह बिना बोले इशारा ऐसी भावभंगीमा ऐसे इशारे होते हैं व्यक्ति हिंसा पीड़ित होता है मारना काटना तो बहुत दूर की बात है और सीमित और गहराई में जाकर के देखते हैं तो हमसे शरीर से हिंसा कैसे कैसे होती है जब हम किसी को मारते पीटते हैं मारते पीटते हैं तो सीधी की सीधी हिंसा हमसे हो रही है और आप देखेंगे विश्व के अंदर पूरे विश्व का आप उठा करके देख लीजिए शरीर से हिंसा करने वाले बहुत लोग हैं मन और वाणी से भी हिंसा करते हैं लेकिन शरीर वाले हिंसक लोग बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में मुस्लिमों की संख्या ईसाइयों की संख्या और हिंदुओं में मांसाहारियों की संख्या कितनी है आप तुलना करेंगे कि एक शाकाहारी व्यक्ति है और दूसरे मांसाहारी व्यक्ति हैं शाकाहारी व्यक्तियों की संख्या विश्व के अंदर कितनी है आप देखेंगे बहुत सीमित सी संख्या मिलेगी शाकाहार करने वाले लेकिन मांसाहारी बहुत ज्यादा हैं मांसाहारी बहुत ज्यादा है तो शरीर से हिंसा हो रही है नहीं हो रही और जब ऋषि लिखते हैं कि शरीर से हिंसा करने लगता है व्यक्ति उसके अंदर मन में भी हिंसा बैठती है और मन के अंदर हिंसा बैठती है तो क्रूरता आ जाती है और जब व्यक्ति क्रूर होता है हिंसक होता है उसकी कीमत कितनी होती है? क्रूर व्यक्ति की हिंसक व्यक्ति की कीमत कितनी आपके देश में एक हिंसक नहीं दो हिंसक नहीं सैकड़ों की संख्या में हिंसक आए थे और उन हिंसकों ने क्या किया था मारा था काटा था लूटा था पीटा था और केवल मारने काटने लूटने की बात नहीं थी गुलाम बनाकर करके ले जाते थे और बेचा करते थे जो क्षत्रिय वीर थे क्षत्रिय वीर इस देश के कितने बड़े क्षत्रिय वीर थे कि एक एक ऐसे योद्धा थे यदि वो योद्धा एकत्रित तो हो जाते संगठित तो हो जाते कितने भी बड़े वो हिंसक व्यक्ति जो हमारे देश में आए उनके साथ मुकाबला कर सकते थे यदि इस देश के राजा संगठित हो जाते लेकिन देश के राजा बिखरे पड़े थे और वो हिंसक व्यक्ति आता है हिंसक व्यक्ति आता है गर्दनों के ऊपर तलवार चलाता है मारता है आटता है, है, लूट लेता है केवल लूटता ही नहीं है लाखों हिंदुओं को गुलाम बना के ले जाता है और बेचता है गुलाम। कीमत कितनी? एक एक गुलाम की कीमत एक रुपया आधा रुपया चौथाई रुपए में गुलाम सस्ते से सस्ता मिल जाता था और वो गुलाम कौन होता था वो आप जैसा हिंदू हुआ करता था तैर लंग से आया था और तैमूर लंग तैर से लंगड़ा था लंगड़ा होने के कारण उसको लंग कहा गया और तैमूर लंग ने भी वही इतिहास सौराया मारा काटा पीटा लूटा और गुलाम बना करके ले गया गुलाम बना करके ले गया बेचा करता था गुलामों को और गुलामों की कीमत कितनी वही एक असर थी वे गुलाम अच्छे से अच्छा मिल जाता था गुलाम रोजाना मंडी में बिका करते थे एक रोज़ तैमूर लंग के मन में एक प्रश्न पैदा होता है एक इच्छा जगती है इच्छा जगती है कि रोजाना गुलामों को मंडियों में दूसरे लोग बेचा करते हैं कि उन्हें आज मैं स्वयं अपने हाथों गुलामों को बेचूं, अपने हाथ स्वयं गुलामों को बेचूं, ये विचार लेकर के इच्छा लेकर के तैमुर रंग गुलामों की मंडी में आँख रहा कर और जो गुलामों की मंडी में आ खड़ा हुआ लंबी लाइन गुलामों की थी तैमूर लंग अपने आप गुलामों की गोलियाँ लगाता है और बेचता है एक आधा असर में गुलाम बिकते जा रहे हैं देखता क्या है तैमूर लंग की दृष्टि दो गुलामों के ऊपर पड़ी और दो गुलामों की आकृति कैसी थी बड़ी सुडोल और खट्टे खट्टे पहलवान जैसी आकृति बलवान उन गुलामों को देख करके तैमूर लंग के मुँह में पानी आ गए तैमोर लग मन ही मन सोच रहा है कि इन गुलामों की कीमत एक असर भी आधा असर भी नहीं हो सकती इन गुलामों की कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए और मन ही मन उनकी कीमत का तोड़ रहा है कि कितने में इन गुलामों को बेचूं, वो कीमत आँख नहीं पा रहा उस भीड़ के अंदर एक सूफी संत जिसका नाम था अहमदीन वो खड़ा था उस अहमदी की तरफ देख करके कहने लगा कि अहमदी तू अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है जरा आगे तो आ अहमदी आगे आए और आगे आने के बाद तैमूर कहता है कि इन गुलामों को देखो और देख करके ये बताओ कि तुम्हारी दृष्टि में इन गुलामों की कीमत कितनी अहमदी कहने लगा कि तैमूर तूने मेरे से पूछा है तो सुनो इन गुलामों की कीमत कितनी के गुलाम एक आध असर की नहीं है एक गुलाम की कीमत यदि तू बेचना चाहता है इनको तो चार चार असर की होनी चाहिए चार असरफी एक गुलाम की तैमूर लंग दंग रह गया की कीमत तो ठीक बताई है जहां एक असरफी में गुलाम बिकता था यहां एक की कीमत चार में लगी है बड़ी प्रसन्नता से तैमूर लंग ने दोनों गुलामों को चार चार असरफी में बेच दिया गुलाम तो बेच नहीं लेकिन तैमूर लंग के मन में एक और प्रश्न पैदा हुआ क्या प्रश्न पैदा हुआ वहां तैमूर लंग खड़े खड़े सोचने लगा यदि इस गुलामों की मंडी में मैं तैमूर लंग खुद बिकने लगू तो मेरी कीमत क्या होगी मेरी कीमत क्या होगी अपनी कीमत भी अंदर अंदर तौल रहा था कि तू इस देश का बादशाह है इस देश का राजा है राजा की कीमत कितनी होनी चाहिए मन ही मन तौल रहा था तौल नहीं पा रहा आंक नहीं पा रहा कि मेरी कीमत क्या हो फिर से अहमदी की इस गुलामों की मंडी में स्वयं तैबोर लग बिकने लगू तो तेरी दृष्टि में मेरी कीमत क्या होगी तेरी दृष्टि में मेरी कीमत क्या होगी की? जब अहमदी को यह प्रश्न पूछा गया अहमदी ने निर्भीकता से एक उत्तर दिया कि तैमूर यदि तू अपनी कीमत जानना चाहता है तो मेरे से मत जान से जान कहने लगा किसी से अपनी कीमत पूछेगा तो शायद तेरी इच्छा अनुकूल कीमत बता दे तैमूर कहने लगे कि नहीं नहीं अहमदी हम तेरे से ही पूछना चाहेंगे तुम बता अपनी दृष्टि में मेरी कीमत क्या है जब तो तो तैमूर तैमूर लंग की कीमत कीमत रख दी और कीमत कितनी रखी कहने लगा कि यदि तो वर्तमान में में इस मंडी में लगे तो तेरी कीमत दो असर तेरी कीमत दो असर थी तैमूर लंग को गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगा कि अहमदी तेरा दिमाग तो ठिकाने अरे साधारण गुलामों की कीमत कीमत और तेरे देश का बादशाह खड़ा है उसकी कीमत केवल दो असर की कीमत की तो चद्दर मेरे शरीर के ऊपर पड़ी है ये जो चद्दर है ये दो असर की है और तूने टोटल कुल कीमत दो असर लगाई अहमदी कहने लगाते तैयू ये दो असर की कीमत भी मैंने तेरी इसलिए लगाई है क्योंकि तेरे शरीर के ऊपर दो असरती की चद्र पड़ी और यदि तू अपनी टोटल कीमत पूछना चाहता है तो मेरी दृष्टि में तैमूर तू मेरी दृष्टि में एक कौड़ी का भी व्यक्ति नहीं है कौड़ी का अपने राजा के सामने अपने बादशाह के सामने ऐसे निर्भीक होकर के बोला इतनी गहरी बात कही इतनी तीखी बात कही के तैमूर की हाथ अपनी तलवार की मूंट के ऊपर चला गया तलवार की मूँट के ऊपर गया और निकाल करके अहमदी का गला काटना ही चाहता था कि अहमदी ने इतनी कठोर बात कही है साधारण गुलामों की कीमत चार चार असर की रखता है मेरी कीमत दो असर थी और वो भी चदर के कारण दो असर थी और मेरा इन गुलामों के सामने और प्रजा के सामने बेजती कर रहा है कि तेरी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं है काटने के लिए तलवार आधी निकाली थी लेकिन मन में एक और विचार आया तलवार को वापस डालता है और डाल करके कहता है कि अहमदी तूने बात तो बहुत तीखी कही है इतनी तीखी बात कही है कि मेरे हृदय को छेद गई है और इच्छा यह हो रही है कि वर्तमान में तेरी गर्दन को काट करके फेंक दो तो। लेकिन अहमदी मैं पूछना चाहूंगा तेरी दृष्टि में मेरी कीमत एक कौड़ी भी क्यों नहीं क्या मैं एक कौड़ी का भी व्यक्ति नहीं हूँ ये बताएगा कि मेरी कीमत एक कौड़ी भी क्यों नहीं पते की बात कहता है अहमदी, की कीमत अरे कीमती व्यक्ति तो दयालु हुआ करता है कीमती व्यक्ति धार्मिक और परोपकारी हुआ करता है कीमती व्यक्ति दूसरों की सेवा करने वाला हुआ करता है कीमती व्यक्ति सहयोग और सहायता करने वाला हुआ करता है तू अपनी कीमत पूछता है जो लूटने और मारने वाला काटने वाला क्रोर व्यक्ति क्रोर व्यक्ति हिंसक व्यक्ति की दुनिया में सज्जनो माता कोई कीमत नहीं हुआ करती धूल के भाव हुआ करता है कौड़ियों के भाव हुआ करता है जो शरीर से हिंसक है हिंसा करने वाला है पूरे विश्व के अंदर आप देखिए कितने सारे हिंसक लोग हैं जो शरीर से हिंसा करते हैं कैसी कैसी हिंसा होती है आजकल आपके तंत्र जाल का जमाना है नेट का जमाना है आपके सामने फेसबुक पर आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप आती है वो प्राणियों की हत्या तो करने ही वाले हैं वो मारने वाले हैं जानवरों को वो जानवरों को छोड़ दीजिए आप देखते हैं तीसरे दिन अखबार में आता है कि उसकी गर्दन काट डाली इतनों की गर्दन काट डाली कितनी बड़ी हिंसा हो रही है ये शरीर से हिंसा करना पाप रूपी कर्म है यदि हम भी कहीं ना कहीं शरीर से इस प्रकार की क्रिया करते हैं हम हिंसक और पापी हैं पापी व्यक्ति निश्चित रूप से दोष का भागी और परमेश्वर बहुत बड़ा कड़ा फल देगा यदि हम आत्मनिक्षण करने वाले हैं आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपने स्थूल रूप से शरीर पर केंद्रित होगा शरीर पर केंद्रित होगा देखेगा हम तो आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति चलते हैं तो चीटी को भी बचा करके चलते हैं चीटी को भी बचा करके चलते हैं कि कहीं चीटी न मर जाए ऐसा एक संवेदनशील व्यक्ति जो चीटी को भी बचा करके चलता है लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ऊपर से दिखेंगे कि चीटी पर भी दया करता है लेकिन अंदर अंदर क्रूरता कितनी होती है कितनी होती है कितने लोगों को मरवा डाला बाहर से कैसा आवरण उड़ रखा था ये हरियाणा वाले बहुत सारे आए हुए हैं हरियाणा में वकील साहब हंस रहे हैं रामपाल ने आवरण कैसा ओढ़ रखा था संत जगत गुरु जगत गुरु तो छोटा पड़ रहा था उसके लिए ब्रह्मांड गुरु नहीं देख लेता वो जगत तो ये छोटा सा दिखता है पृथ्वी का ब्रह्मांड गुरु सभी लोकांतरों लोकंत्र वो आवरण ऐसा उठ रखा था कि जैसे इस जैसा अहिंसक व्यक्ति दयालु व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति कोई नहीं लेकिन अंदर अंदर कितनी क्रूरता कितनी हिंसा भरी पड़ी थी हजारों लोगों को परेशान करके रख दिया उस व्यक्ति ऐसे ऐसे आवरण वालों से भी सावधान रहना जो ऊपर से दिखते हैं हुआ क्या गुरु चेला बैठे थे एक बोर्ड लगा रखा था लिखा हुआ लिखा था ठहरो तुम्हारी जान खतरे में है यदि ठहर गए तो तुम्हारी जान बच सकती है इतने वाक्य लगा करके बोर्ड लगा रखा था सड़क के पास बैठे थे गाड़ी आती है गाड़ी आती है चेला हाथ देता है रोक गाड़ी रोकती है और उस बोर्ड की तरफ दिखाता है कि देखो देखो पढ़ते हैं कि ठहरो तुम्हारी जान खतरे में है यदि रुक गए तो तुम्हारी जान बच सकती है गाड़ी वाले कहते हैं कि ठगो यहां भी नहीं चूकते ठगने में लगे को गालियां दे करके गाड़ी वाला भगाता है भगाता है कुछ दूरी पर एक धड़ाम से आवाज आती है ब्रेक मारने की चीज से आवाज आती है और धड़ाम से गाड़ी गिरती है और गुरु के अंदर से आवाज निकलती है जैसी प्रभु इच्छा जैसी प्रभु इच्छा फिर नई गाड़ी आई चेले का वही काम देखो वो बात होती है देखता है गालियाँ देकर के ये भी जाता है और फिर धड़ाम से ब्रेक की आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ फिर गुरुजी कहते हैं जैसी प्रभु इच्छा शिष्य से रोका नहीं गया कहने लगे गुरुजी, प्रभु इच्छा क्या करेगी इसमें आपने जो बोर्ड पे ये लिखा, लिख रखा है कि ठहरो तुम्हारी जान खतरे में है हमारे पास रुकोगे तो जान बच सकती है सीधा सीधा इस बोर्ड पे क्यों नहीं लिख देते कि आगे पुलिया टूटी हुई है आगे पुलिया टूटी हुई है वो क्यों नहीं लिख देते ऐसा है कि लिखने में क्या हो जाता लेकिन आवरण ऐसा उड़ रखा है ऐसा लगता है कि संत है लेकिन आवरण से संत नहीं बनते शरीर से हिंसा करता है व्यक्ति भाव भंगिमा बदल करके इशारे करके कहने लगे सूरज में और पत्नी में क्या विशेषता है दोनों की खूबी क्या है कहने लगे दोनों को घूर करके नहीं देख सकते न पत्नी को घूर करके देख सकते न सूरज को घूर करके देख सकते और यदि घूर करके देखना हो तो परिणाम भुगत लेना दोनों का भाव भूंगिमा हमारे इशारे कैसे होते हैं दूसरे को छेद देते हैं हिंसा है शरीर से दूसरा लिखते हैं ऋषि कहते हैं इस शरीर से एक हिंसा दोष है दूसरा चोरी करना इस शरीर से दोष है व्यक्ति शरीर से चोरी बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है वैसे तो साधारण रूप से लगता है कि ठीक हैं ठीक हैं और बहुत ज्यादा जगह पकड़ में भी नहीं आता कि मैं चोरी कर रहा हूँ हमारे अभी एक स्वामी जी मिले थे स्वामी जी मिले थे तो कहने लगे कि रेल रेलवे यात्रा कर रहे थे और कुछ लोग बेजती करने लगे गए कि बाबे मजाक उड़ाते हैं बाबाओं को देख कर के कई सारे आपकी मौज है हमें भी बाबा जी बन जाना चाहिए बाबा जी बन जाना चाहिए फ़ायदा क्या होगा फ़ायदा होगा रेल में टिकट नहीं लेना पड़ेगा कहने लगे कि भैया इसके लिए तो बाबा जी मत बनना कि रेल में टिकट नहीं लेना पड़े इतने से के लिए बाबा जी बनोगे कि रेल में टिकट नहीं लेना पड़े कहने लगे हमने निकाल करके दिखाया कि हम नकली बाबे नहीं हैं हम टिकट ले चलते हैं ये जो इस प्रकार के साधु घूमते हैं और ट्रेन में बस में बिना टिकट के चलते हैं क्या चोरी नहीं होती निश्चित रूप से चोर हैं चोर और इस चोरी को तो छोड़िए कई सारे टिकट लेते भी हैं दिखाएंगे कि हम टिकट लेकर के चलते हैं टिकट लिया है साधारण डिब्बे का लेकिन यात्रा कर रहा है स्लीपर कोच में सैन में यात्रा कर रहा है क्या ये भी चोरी नहीं है दिखाने के लिए तो टिकट है और आप देखिए ये तो साधा साधु संत जो तथाकथित है उनकी बात है शरीर से चोरी कैसे होती है उसको चोरी मानता नहीं है व्यक्ति काफी पहले की बात है दीपावली का दिन था दीपावली के दिन प्रातः काल मुझे बहादुरगढ़ से राह तक जाना था भोर थी अंधेरा सा था चढ़े बस आई बस में बैठे कंडक्टर ने टिकट के लिए पैसे मांगे हमने टिकट के पैसे दे दिए उस समय शायद 22 से ईस रुपये का ही टिकट आता था उसने 22 से ईस रुपये लिए और रख लिए मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद टिकट देगा टिकट ना दिया उसने कुछ उस दूरी पर गए दूरी पर गए फिर मेरी इच्छा हुई कि मांग लूं मैंने कहा कि भैया टिकट बोले महाराज हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुबह सुबह क्या होना था उसको पता था कि चेक कर तो आने वाला नहीं है सुबह सुबह कौन आएगा हो जाएगा मैं बैठा रहा मैंने सोचा देगा लेकिन गंतव्य स्थान आ गया गंतव्य स्थान आ गया मुझे उतरना था मैं उतर गया और वो तेईस रुपए लेकर के चला गया अब इसको आप चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे ऐसे कंडक्टर कितने लोग होंगे कि रोजाना वो तो दीपावली का दिन था और दीपावली का दिन था मेरे जैसे इस बाल वाले और इस कपड़े वाले से उसने तेईस रुपये लिए और टिकट नहीं दिया ऐसे दिन भर में उसने कितने लोगों से लिया होगा दीपावली के दिन उसने एक हज़ार रुपये ऐसे कमाए होंगे और एक हज़ार रुपये कमा करके बच्चों के लिए मिठाई ले के गया होगा आप क्या मानते हैं कि मिठाई लेकर के गया है या जहर ले के गया है वो जहर है या मिठाई है आप विवेचना कर सकते हैं खाने में तो मीठा लगेगा खाने में तो अच्छा लग सकता है लेकिन ऐसी चीजें जहर का ही काम किया करती हैं बच्चों के कौन से संस्कार जम जाएंगे कौन से संस्कार बनेंगे जो व्यक्ति रिश्वत लेकर के जो व्यक्ति ठग करके अपने बच्चों का पेट पालता है ऐसे बच्चे कौन से संस्कारी बनेंगे कौन से देशभक्त बनेंगे आप देख सकते हैं गद्दार का बेटा गद्दार ही बनने वाला है आप में से यदि कोई ऑफिसर बैठा हो मेरे से भले ही नाराज होना यदि आप ऑफिसर बैठे हैं और यदि आप रिश्वत लेने वाले हैं तो निश्चित रूप से मैं तो आपको गद्दार कहूँगा गद्दार देश का गद्दार व्यक्ति है जो रिश्वत लेकर के अपना घर पाल रहा है क्या वो सरकार आपको नौकरी के लिए वेतन नहीं देती है पूरा भरपूर सारा सब कुछ सुविधाएं देती है और इतनी सुविधाएं देते हुए भी रिश्वत ले रहा है रिश्वत लेकर के करेगा क्या ऐसा रिश्वत लेने वाला व्यक्ति बिकता रहता है बिकता उसकी कीमत कितनी है कीमत कितनी एक लेखिका है और शायद पत्रकार भी हैं दक्षिण की महिला हैं चित्रा सुब्रमण्यम अखबारों में उनके लेख कभी ट्विट करती हैं तो वो भी आता रहता है चित्रा सुब्रमण्यम ने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी फ्रांस में रही थी सात आठ साल फ्रांस में रही तो फ्रांस के अंदर भारतीय लोगों का आचरण देखा करती थी भारतीय लोगों का आचरण देखती थी और आचरण देख करके यहां आई सात साल वहां रही यहां रही वहां वहां से अधिक यहां गिरावट देखी भारतीयों की स्थिति जानते हैं आज मुझे सूचना मिली कि सेवा कार्य नहीं किया निरीक्षण में आपने अपना निरीक्षण किया होगा किया होगा तो लगा कि हमने सेवा कार्य आज नहीं किया ठीक से ये जो सेवा करना होता है दिल में बात आई थी कि पुण्य किससे बढ़ते हैं जो व्यक्ति सेवा कम से कम लेता और सेवा अधिक से अधिक करता है उसके पुण्य बढ़ते हैं लेकिन भारत का व्यक्ति आलसी प्रमाणी पीछे एक सर्वे हुआ था सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में हमारे वो सत्यपाल सिंह जो मुंबई के कमिश्नर थे आजकल सांसद बन गए हैं वो पीछे जोधपुर आए थे जोधपुर में उन्होंने कुछ आंकड़े रखे थे कहने लगे दुनिया के अंदर एक सर्वे हुआ एक परीक्षण हुआ उस सर्वे के अंदर देखा गया कि कौन कौन किस किस देश के लोग कितने घंटे काम करते हैं किस किस देश के कितने घंटे प्रति व्यक्ति लोग काम करते हैं तो बता बता रहे थे जापान के अंदर 16 से 18 घंटे प्रति व्यक्ति काम करता है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 16 से 18 घंटे शारीरिक श्रम करता है काम करता है ऐसे ही अन्य देशों की गणना कर रहे थे किसी देश में 14-15 घंटे हैं किसी देश में 13-12 घंटे हैं किसी में 10 और 8 घंटे हैं जब भारत का सर्वे हुआ भारत के अंदर आए तो भारत का सर्वे होने पर क्या पता लगा कितने घंटे प्रति व्यक्ति काम करता है चौबीस घंटे में से केवल और केवल ढाई से तीन घंटे प्रति व्यक्ति भर का कर, काम करता है चौबीस घंटे में से ढाई से तीन घंटे करने वाला ये देश है ऐसे लोग हैं आलसियों का देश प्रमादियों का देश और आलसी प्रमादियों का देश इस देश की स्थिति देख करके किसी ने व्यंग किया था व्यंग क्या किया था ईश्वर को लेकर के व्यंग कर रहे थे कि भैया यदि ईश्वर ताकत के बल पर मिल रहा होता यदि ताकत के बल पर ईश्वर मिल रहा होता तो ईश्वर अमेरिका के पास होता यदि धन के बल पर मिल रहा होता शायद ताकत उस तो समय रूस के पास ज्यादा थी रूस का नाम लिया तो और यदि धन के बल पर ईश्वर मिल रहा होता तो अमेरिका को मिल रहा होता यदि ईश्वर छल कपट से मिल रहा होता तो इंग्लैंड के पास छल कपट ज्यादा है वो अंग्रेज छली कपटी थे इसलिए तो, इस तो यहाँ राज कर गए हमें बहकाते रहे और आज भी छल कपट से कितने हजारों हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं कह रहे हैं कि यदि छल कपट से ईश्वर मिल रहा होता तो इंग्लैंड के पास ईश्वर होता और यदि झूठ के बल पर ईश्वर मिल रहा होता तो आपके पड़ोस देश पाकिस्तान के पास होता और यदि आलस्य प्रमाद के आधार पर ईश्वर मिल रहा होता तो कहां होता हमारे पास होता ईश्वर हमारे पास आलसी प्रमादियों को ईश्वर मिल रहा होता तो हमारे पास ईश्वर होता आप देखिए, शरीर से श्रम करना ये सेवा करना पुण्य का काम है और ये पुण्य का काम शरीर से श्रम करने लग गया श्रम करने लग गया तो आगे बढ़ेगा जो मैं कह रहा था चित्रा सुब्रमण्यम ने एक पुस्तक लिखी थी भारतीयों की स्थिति देख करके एक प्रोफेसर है अंग्रेजी के वो मुझे सुना रहे थे आपके हरियाणा रेवाड़ी में है सुभाष शर्मा नाम है कहने लगे उस पुस्तक का नाम भी उन्होंने बताया पुस्तक का नाम था इंडिया इजो सेल इंडिया इज फॉर सेल माने भारत बिकाऊ है और भारत बिकाऊ है तो कैसे बिकाऊ है उस पुस्तक में पूरा खोल करके बताया है उन्होंने इस भारत के अंदर यदि चपरासी को खरीदना हो तो चपरासी की कीमत अलग है उसकी बोली लग सकती है चपरासी को आप ₹10 रुपए बीस रूपये पचास रूपये में खरीद सकते हो आप किसी उससे बड़े अधिकारी को खरीदना चाहते हो हजार दो हजार में खरीदा जाएगा उससे ऊपर आप किसी ऑफिसर को खरीदना चाहते हो तो पचास साठ एक लाख रूपये में खरीद लोगे और आगे आप किसी विधायक और सांसद को खरीदना चाहते हो लाख दो लाख दस लाख करोड़ रुपये में खरीद लोगे और इस देश के मंत्री को खरीदना चाहते हो तो मंत्री भी बिकाऊ है आप उनके सामने खोल दीजिए 20 से 50 करोड़ रुपए की आप इस देश के मंत्री को भी खरीद सकते हैं हो गये और होता होता है होता है तो कितनी सुरक्षा होती है उस देश की वकील साहब आप मौन है मैं बोल दूंगा ये बात <laughs> करें जज भी बिक है वो उन्हीं में आ गए ये तो वकील हैं, ये जानते हैं जज भी बिकाऊ हैं, और ऐसे जज जिस देश के न्यायाधीश बिकाऊ हो गए उस देश का न्याय करने वाला कौन होगा जज जज के जहां जज बैठता है, उसके सिर के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है देखा हो तो जहां जज की कुर्सी होती है और दीवार के ऊपर कुछ एक वाक्य लिखा हुआ होता है क्या वाक्य लिखा हुआ होता है सत्य मेह जज के सिर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सत्य में वह जय लेकिन उस अदालत में उस कोर्ट में उस न्यायालय में सत्य की जय हो रही है या झूठ की जय होती है झूठ की जय हो जाती है झूठ जीत जाता है किसके बल पर ये लोग बिकाऊ हो गए और बिकाऊ हो गई तो झूठ जीतता हुआ दिखता है लेकिन सज्जनों माताओ यथार्थ में ऋषि ने बातें लिखा है और ऋषि की बातें कभी मिथ्या नहीं हो सकती गलत नहीं हो सकती सत्य में वह जय निश्चित रूप से सत्य का ही विजय होता है उस समय उस वकील को खरीद करके भले ही व्यक्ति जीत गया हो ऐसा लगता हो कि हमने तो विजय प्राप्त कर ली है और सामने वाले को हरा दिया है लेकिन ये तो बहुत छोटा सा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और है और उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक और बहुत बड़ा कोर्ट है वो परमात्मा का न्यायालय है उस परमात्मा के न्यायालय में कितनी रिश्वत देंगे वहाँ कौन से जज और वकील को खरीदेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे वहाँ तो केवल और केवल सत्य में वयते ही चलेगा ये कितने भी जज बिकते रहें कितने भी दूसरे लोग बिकते रहें अंत में तो सत्य का ही विजय होगा इस शरीर से दूसरा दोष रूपी कर्म होता है चोरी कर्म चोरी करना ये रिश्वत लेने वाले निश्चित रूप से चोर हैं और जहाँ चोरों का राज्य होता हो उस देश की दुर्गति तो होनी ही होनी है आप अपना व्यक्तिगत विकास लेकर के यहाँ आए हैं वो बातें कई लोगों को ये बातें खराब भी लग रही होंगी एक तरफ तो मौन रख रखा है एक तरफ तो साधना की बात कर रहे हैं और सायकाल आया तो भड़काने लग गए हमारी स्थिति बिगाड़ेंगे किसी के मन में हो सकता है लेकिन ये संस्कार लेकर के नहीं जाएंगे इतनी कठोर बात नहीं बोली जाएगी और चोट नहीं पहुंचेगी चोट नहीं पहुंचेगी तो व्यक्ति बदलेगा कैसे ऋषि दयानंद जी उदयपुर में ठहरे हुए थे संदेश आया कि महाराज जोधपुर बुला रहे हैं जोधपुर बुला रहे हैं तो महाराजा सज्जन सिंह के सामने कहा स्वामी दयानंद जी ने कि भैया जोधपुर जाना है जोधपुर जाना है बड़ी विनम्रता से महाराजा सज्जन सिंह ने कहा था कि स्वामी जी महाराज आप तो संत हैं आप तो फ़कीर हैं सन्यासी हैं आप तो जहां कहीं भी जा सकते हैं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जोधपुर न जावें महाराजा सज्जन सिंह ने विनय किया था कि स्वामी जी महाराज आप जोधपुर नहीं जावे जोधपुर के लोग अच्छे नहीं होते यदि कोई जोधपुरी बैठा हो तो नाराज नहीं होना महाराजा सज्जन सिंह ने कहा था कि जोधपुर के लोग अच्छे नहीं लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं भैया हम जाएंगे उदयपुर से निकल गए उदयपुर से निकले हुए शाहपुरा पहुंचे शाहपुरा से जोधपुर जाना था शाहपुराधीश ने भी कहा था कि स्वामी जी महाराज आप जोधपुर मत जाए विनय किया था शाहपुराधीश महाराजा नाहर सिंह ने उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी महाराज आप जोधपुर नहीं जाएँ वहाँ के लोग बहुत कठोर हैं ऋषि दयान जी उत्तर देते हैं कि भैया छोटे मोटे घास घूस काटना हो उसके लिए तो सामान्य सा वो दराती काम दे देती है लेकिन जब तीखे तीखे पहाड़ जैसे वो लकड़ काटने हो उनके लिए तो तीखी कुल्हाड़ी ही चाहिए यदि वहाँ के लोग बहुत तीखे हैं तो मेरी भी कुल्हाड़ी तीखी चलेगी ये लेकर के चले गए और सुधार की भावना थी ऋषि दयान जी का ये नहीं था कि वो लोग गलत हैं गलत हैं तो उनके सामने ऐसी ऐसी प्रस्तुति होगी हृदय में दया की भावना थी दया की भावना से युक्त होकर के गए थे और जो कठोर थे कठोर के ऊपर कठोरता ही बढ़ती गई तीखा बोला गया और तीखा बोला गया तो परिणाम भी कुछ विपरीत हुआ जब साधु संन्यासी ही तीखी बात नहीं कहेगा यथार्थ बात नहीं कहेगा तो कहेगा कौन इन बातों को लोग कह देते हैं कि नकारात्मक विचारधारा वाले हैं नकारात्मक चापलूसी करने वाला सकारात्मक है और ठीक ठीक बात कहने वाला नकारात्मक लगता है स्वामी दयानंद विधि में लिखा है संस्कार विधि में लिखते हैं सन्यास प्रकरण के अंदर कह रहे हैं कि सन्यासी कभी लल्लो न करे उनके शब्द देखिए चापलूसी न करे सामने वाला जैसा हो उसके साथ वैसा बर्ताव करे और कह रहे हैं कि माता पिता गुरु आचार्य अतिथि पति के लिए पत्नी और प, पत्नी के लिए पति इन मूर्तिमान देवताओं के अतिरिक्त किसी दूसरी पाषाण इत्यादि की मूर्ति को वो सन्यासी के लिए लिखा है और सन्यासी के लिए लिखा है कि बाइबल कुरान पुराण इत्यादि जो मिथ्या ग्रंथ है उनका सदैव खंडन करता रहे ऋषि दयानंद लिखते हैं यदि सन्यासी मुसलमानों में जाकर के ये कहने लग जाए कि पूरे वेद का निचोड़ कुरान के एक ही कलमे में पढ़ दिया है वेद का निचोड़ कुरान के एक कलमे में आ गया कितनी बड़ी चापलूसी कर रहा, रहा है और कौन कर रहा है शंकराचार्य का रहा आपके देश का शंकराचार्य जिसने लाल वस्त्र पहन रखे हैं जो अपने आप को सन्यासी कहता है सन्यासी का कर्तव्य है वेद विरुद्ध जो भी ग्रंथ है वेद विरुद्ध जो भी मत संप्रदाय है उनका लगातार खंडन करता रहे ये सन्यासी का है हुआ क्या हम ढीले पड़ गए हमने ये करना छोड़ा और लोग कान में आकर के कह भी देते हैं कि महाराज खंडन का जमाना नहीं है खंडन का जमाना नहीं है हम भी मान लेंगे कि खंडन का जमाना नहीं है तब मान लेंगे जब ये दूसरे विधर्मी लोग तुम्हारी मूर्तियों को न तोड़ करके जाते हैं ये हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं राजेंद्र पैरा नारनौल वाले इनके गाँव में है एक मंदिर एक मजार बना रखिए और उस मजार में मूर्तियां रख रखी थी हनुमान की आदि आदि एक दिन ये ले गए ले गए कहने लगे कि आचार्य जी देखो यहाँ एक मॉल भी आता है और लाइन लगती है हिंदुओं की वहां देखा है कि मूर्तियां रखी हैं हिंदुओं की मूर्तियां किसी की वो आरी से यूं हाथ काट रखा है हाथ किसी की टांग तोड़ रखी है किसी की नाक तोड़ रखी है अब यहां से कहते हैं तो खंडन नहीं करना लेकिन वो खंडन करते है या नहीं करते तुम्हारे कृष्ण की मूर्ति को लात मार करके चले जाते हैं लात मार करके चले जाते हैं वो खंडन नहीं दिखता ये ईसाई लोग गालियां देते रहते हैं श्री कृष्ण राम इत्यादि को वो खंडन नहीं दिखता लेकिन जब यथार्थ बात रखी जाती है तो कहते हैं कि खंडन करता है खंडन नहीं है सज्जनों ये तो यथार्थ बातें हैं हो सकता है किसी को कठोर लग जाए लेकिन जब तक वेद की बात ठीक ठीक नहीं रखी जाएगी और कोई साधु सन्यासी ही नहीं कहेगा तो कहेगा कौन इसलिए इस देश में वो कह रही है चित्रा सुब्रमण्यम बिकाऊ हुआ और बिकाऊ केवल जज नहीं हुआ बिकाऊ केवल मंत्री और प्रधान नहीं हुआ बिकाऊ केवल ऑफिसर नहीं हुआ बिकाऊ केवल चपरासी नहीं हुआ इस देश के संत भी बिकाऊ हुए जिनके कंधों के ऊपर समाज का भार है समाज को दिशा दिखाने वाले हैं वे भी बिकाऊ हो गए जो जो बिकाऊ है वो देशद्रोही है जो जो बिकाऊ है वो चोर है और ऐसा चोर सही से दोष लिखा है ऋषि शरीर से दूसरा पाप कर्म है चोरी करना तीसरा लिखा है व्य करना गलत आचरण करना गलत चाल चलन करना अर्थात शास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मचर्य का संयम नहीं रखना नहीं करना शास्त्र के विरुद्ध शरीर से कुछ ऐसाएं करना ऋषि ने लिखा है कि ये तीसरा इस शरीर से पाप रूपी कर्म होता है अपना निरीक्षण परीक्षण करके देख ले कि शरीर से हम क्या क्या करते रहते हैं क्या क्या हमसे होता है कल मैंने बहुत छोटी बातें बताई थी बैठे हैं पहन लिया खट खट खट खट जैसे अभी यूं कभी पैर खिलाने लग जाना आदि आदि बैठ करके नाखून ही कट, कट कर रहा है क्या लिखा है पिता में भीष्मदेश दे रहे थे युधिष्र को और युधिष्र को उपदेश देते देते व्यवहार की बातें सिखाने लग गए व्यवहार की बातें सिखाते सिखाते एक श्लोक पढ़ा उन्होंने लोष्ठ मर्दी तृण छेदी नख खादी दी चयो न रहा लोष्ठ मर्दी बैठ करके ढेले उठाए और चूर रहा है तीर्ण छेदी तिनके उठा उठा करके तोड़ रहा है इस तौर कोई काम धंधा है ही नहीं जैसे मैं कल कह रहा था दरी का धागा मिल गया तो उसी से कुश्ती हो रही है कभी उसको तोड़ना कभी मरोड़ना कभी खींचना कभी उसको पुचकारते रहना धीरे धीरे उसी की मालिश करते रह उस धागे के ऊपर हाथ चल रहा है शारीरिक क्रियाएँ देखी नख खादी चो नरह जो नखों को चबाता रहता है बहुत सारे उस ब्लेड से अथवा नेल कटर से नहीं काटते दांत से ही कर लेते हैं काम वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है विपरीत है पिता में भीष्म ने युधिष्ठ को उपदेश दिया था अर्थात इस शरीर के दोष देखें और शरीर के गुण विशेषताएं क्या है दो मिनट में शरीर से दान करना ये शरीर का गुण है शरीर से हम दान देते हैं पुण्य कर्म हो जाता है और शरीर से चोरी करते हैं तो पाप कर्म हो जाता है शरीर से हिंसा करते हैं पाप कर्म हो गया और शरीर से किसी की किसी का की रक्षा करते हैं किसी का भरण पोषण करते हैं सेवा करते हैं ये पुण्य कर्म हो गया और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना ये कर्म है और विपरीत आचरण करना ये पाप कर्म है आप देख लीजिए ये स्थूल रूप से शरीर की बातें रखी हैं और छोटी छोटी कितनी सारी होंगी जो हमें पकड़ में नहीं आती यदि इन छोटी छोटी बातों को पकड़ने लग गए पकड़ने लग गए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन व्यवहार हमारा सब कुछ सुधरता चला जाएगा और ये विधा है सज्जनों माताओं आत्मनिरीक्षण से आत्मनिरीक्षण होता क्या है कोई मुझे कह दे के आंचर्जी आपकी नाक बड़ी टेढ़ी टेढ़ी है और आपके बालों में सफ़ेदी आने लग गई है 20, 30, 50 बाल तो सफ़ेद हो चुके हैं और दाढ़ी में भी सफ़ेदी आने लग गई है आपकी आंख छोटी बड़ी है सामने वाला कह तो रहा है लेकिन मुझे तो संतोष नहीं है कब मुझे संतोष होगा जब मैं आईने के सामने दो चार सांस लेकर के और जब आँख को टेढ़ी टेढ़ी है या नहीं है आगे पीछे घूम फिर करके देखता हूँ कितने बाल पक गए कितने सफ़ेद हैं कितने काले हैं जब शीशे में आईने में नहीं देख लेता तब तक संतोष नहीं होता ऐसे ही हमारा मन अंतकर्ण भी दर्पण है उस अंतकर्ण रूपी दर्पण में हम झांक करके नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे तो हमें अपने दोषों के ऊपर निश्चय नहीं होगा हमें पूरा नहीं निश्चय होगा कि यथार्थ में मेरे अंदर ये दोष हैं ये अंतकरण में झांकने वाला व्यक्ति आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति होता है प्रत्यहम प्रत्य, प्रत्य नरह चरित किन्नु मे पशु धिष तुल्यम किन्नों सत्पुरुष ही जो आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति होता है वो प्रत्येक दिन अपने आप को देखता है मेरा आचरण पशुओं के तुल्य है अथवा मेरा आचरण सत्पुरुषों की तुल्य है ये आत्मरीक्षण की विधा सिखाती है और जो आत्मरीक्षण नहीं करता जैसे तैसे उसका जीवन कट रहा होता है सज्जनों माताओं आप शिविर में आए हैं शिविर में आए हैं तो इस आत्मरीक्षण को पकड़ करके लेके जाइए और नित्य प्रति थोड़ी देर बैठ करके आंख बंद किया और अपने पूरा निरीक्षण करते चले गए यदि दोष पकड़ में आता है उसको छोड़ने का संकल्प लेना और आगे चलकर करके उसको बंद कर देना और यदि गुण विशेष दिखता है ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अंदर उत्साह पैदा करना ये आत्मिक्षण सिखाता है आप आत्मीक्षण करने लगते हैं करते रहें इसी भावना के साथ आज इस कक्षा को यही विराम देते हैं ओ अब चरण ओ